गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा का मतलब हुआ देवता की कृपा नहीं हनुमान की कृपा कर देवता की नाई नहीं करे गुरुदेव की नाई करें तो ये शर्त क्यों डाला देवता की कृपा का अस्वीकार करके गुरु की कृपा गुरुदेव जैसी कृपा करो ये शब्द क्यों डाला ये सवाल उठता है अब मैं पानी पी लेता हूं आप देखते ही रहो तो देवता भोग प्रदान योनी है तो देवता से जो कुछ भोग मांगोगे अगर आपकी सेवा पूजा तपस्या से देवता संतुष्ट है तो आप जो मांगोगे वो तथास्तु कहकर चला जाएगा फिर आपको वो चीज मिलेगी वो अवस्था मिलेगी मिलेगी चीज अवस्था मिलेगी आप थोड़े दिन के लिए खुश होंगे लेकिन मिली हुई चीज है ना नो बिछड़ेगी जरूर समझ गए जो मिलता है बिछड़ता है बिछड़ता है बिछड़ता है जो जन्मता है मरता है मरता है जो पैदा होता है नष्ट होता है होता है इसको ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते और जो भी दृश्यमान है दिखता है वो अनित्य होता है होता है और होता है कुछ भी दिखे तो जो दिखेगा वो अनित्य होगा जो पैदा होगा वो नष्ट होगा मरेगा और जो मिलेगा वो बिछड़ेगा ये आप सिद्धांत को पक्का कर दो इसको ब्रह्मा जी भी अन्यथा नहीं कर सकते विष्णु जी शिव जी अन्यथा नहीं कर सकते जो पैदा होगा वो नष्ट होगा जो जन्मेगा वो मरेगा जो दिखेगा वो अनित्य होगा तो शरीर दिखता है शरीर पैदा होता है और शरीर को पद मिलते हैं ऐसा कौन सा पद मिला जो पदी के साथ रहा बताओ किसी राजा का राजवी पद मिला सा, रहा साथ में किसी राजा का शरीर साथ में रहा किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी साथ में रही मेरे देखते देखते कई प्रधानमंत्री बदल गए कई मुख्यमंत्री बदल गए कई अमीर कई कुछ कई कुछ तो देवता तो आप जो चाहेंगे वो आपको देगा लेकिन गुरु आप जो चाहेंगे वो आपको दे दे ऐसा गुरु का स्वभाव नहीं है जिसमें आपका हित होगा उधर को ले जाने के लिए कुछ देंगे तो देंगे घुमा फु जी जो जानते आपका हित क्योंकि गुरु ज्ञान प्रधान होता है मुक्ति प्रधान होता है और देवता भोग प्रधान होते वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ में कहा कि उन देवताओं को धिक्कार है जो भोग की क्रीमी के नाई भोगों में सदा लिप्त रहते हैं आत्मदेव को नहीं जानते उन गंधर्वों को अधिकार है गीत गान तो करते हैं लेकिन आत्मगीत से वंचित हैं। उन यक्ष किन्नरों को अधिकार है मनुष्यों को तो तुम जानती हो घर बनाना है गृह बसाना है उसी में मुंह हो रहे हैं। कोई कोई विरले हैं जो आत्मदेव के लिए प्रयत्न करते असुरों को स्वार्थ प्रधानता के कारण कुछ सुझता नहीं राक्षसों को वासना पूर्ति के लिए ढोंग करते रूप बदा बदलते क्या क्या करते दैत्यों को अपना कुछ भी न हो फिर भी दूसरे का आहित करके सुखी होने की मूर्ता ने घेर रखा है और मनुष्यों को तो घर बनाओ ये बनाओ ये सजाओ इसी में मूड हुए कोई कोई विरले हैं जो उस आत्मदेव का ज्ञान पाकर संसार से मुक्त हो जाते एक बच्चे ने सो की नोट दी दुकान वाले को दो चीज चीजों पर उंगली रखी mm. और क्या चाहिए बेटे mm. और क्या चाहे दिवाली के दिन थे लक्ष्मी छाप फटाकड़े वो उसको अच्छे दिखे ये दे दूं सोडा खार लाल मिर्च दुकानदार ने सौ रुपया लिया और वो सौ रूपये की चीजें उसको पकड़ा दी अब वो बच्चा उनको खोले देखे हाथ आंख में डाले चाहे फटाकड़ा फोड़ते फोड़ते या फटाकड़ा चबाते चबाते मर जाए दुकानदार का उससे कोई लेना देना नहीं जो मांगा उसने दे दिया पैसे के बदले में मांगा वो दे दिया अब वो दुकान अपने बाप की हो और बेटा सौ की नोट पकड़ा पापा सौ रुपया ले लेगा और प्यार से चपत मारेगा पर हाथ जल जाएगा पागल है तू पैसे ले लिया कोई चीज दी नहीं देर सबेर सब कुछ दे देगा अभी तो सौ रूपये ले लिए न फटाका दिया न सोडा खाड़ दी न लाल मिर्ची दी अभी तू जहाँ से सौ रूपया उसको मिला उसको डांटेगा कि इन बच्चों को इतना पैसा दे के क्या क्या। तो पिता जैसे बच्चे के हित के लिए पैसे ले लेता है चपत मार देता है पैसे देने वाले को डांट देता है लेकिन देर सवेर बच्चे का जब अक्कल खुलेगी तो बच्चे को पता चलेगा कि मैं तो पागल था लेकिन मेरे बाप ने मेरे को बचाया शिष्य आता है गुरुजी ये दे दो, अब चुनाव आ रहे हैं लखनऊ में आप हाँ आज्ञा दे दो, घूम रहा है कोई पीछे पीछे ये कर दो खाली आप बस मोल दो हो जाएगा ये कर देगा अब हो जाता हां बोल देता हूं तो उसको क्या मिलेगा मैं जानता हूं जैसे सोडा खार फटाकड़ा हाँ मैं हां क्यों बोलता हूं मैं जवाब ही नहीं देता हूं अब यो घूम रहा है इधर ही है बैठा है चुनाव लड़ने का आज्ञा मांगे फलाना करो ये करो वो करो भाई तुम्हारा जिसमें हित है उसकी बात कर दो तो अपन करेंगे नहीं है हित तो फिर उस ढंग से तो ये रामायण का कितना अपना शास्त्र दूरदर्शिता रखता है जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाहीं कृपा तो करो लेकिन देवताओं जैसी कृपा नहीं हम जो मांगे वो नहीं जिसमें हमारा हित हो वही कृपा करना तो ज्ञानी नाम अग्रगण हनुमान जी ज्ञानियों में अगुवा है क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के धनी थे भी वहां रुके नहीं रहे आत्मज्ञान पाने के लिए श्री रामचंद्र जी की बिन शर्ती शरणागति ली और सेवा तत्परता से की गर्मी लगती हो तो ये पंखे चला दो दीवार तो बिन शर्ती शरणागति ली हनुमान जी ने हवाई यहाँ उनको कहा गया जो वास्तव में गुमाना अंधकार रूमाना प्रकाश जो अज्ञान को अविद्या को अज्ञान को मिटाने में माना अंधकार माना प्रकाश अज्ञान को मिटाने वाला आत्मज्ञान का प्रकाश जिनका स्वभाव है उनको गुरु कहा है यार विद्या गुरु ये गुरु मास्टर गुरु ये अलग बात है यहां गुरु तत्व का अर्थ है माना अंधकार माना प्रकाश अविद्या ना समझी अपने आत्मा की समझ नहीं उस समझ को हटाने के लिए देवताओं ने देखा कि रावण के उपद्रव से प्रजा त्राहीमाम है यज्ञ याग पुण्य कर्म आदि नहीं होते देव बली अथवा देवताओं की पितरों की तृप्ति का काम भी रावण नहीं करने देता करवाता प्रजा तो दुखी है भगवान ब्रह्मा जी की आराधना की ब्रह्मा जी प्रकट हुए और देवताओं ने मनुष्य लोगों की व्यथा और अपने ग्रस्त धर्म की अव्यवस्था रावण अपने अहम की प्रधानता से सर्वे सर्वाहों के बैठा है तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण को तो शिव जी का आशीर्वाद है शिव भक्त हैं चलो फिर उनके द्वारा ही कुछ खिंचाई करेंगे लोग तो शिव जी के पास गए शिव जी के पास गए शिव जी की स्तुति आराधना की शिव प्रसन्न हुए प्रकट हुए दर्शन दिया ब्रह्मा जी की आगे वाणी में देवताओं ने रावण की उद्दंडता से प्रजा पीड़ित है त्राही माम पुकार रहे देव कुछ कृपा करी तब तो अब ने कहा कि आप यहीं भगवान नारायण का आह्वान करो नारायण की स्तुति करो नारायण प्रकट हो जाए फिर इसका रास्ता निकालते छोटी मोटी समस्या होती तो ब्रह्मा जी हल कर देते बीज की होती तो शिव जी बोल देते ये बड़ी समस्या थी क्योंकि रावण कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था इसके पूर्व इतिहास में बहुत लंबी चौड़ी कथाएं मैंने सुनी शिवजी का भक्त पुलस्त्र कुल में जन्मा रावण में बहुत सारी योग्यताए थी ऐसे नहीं मना था यक्ष गंधर्व राक्षस सब उससे कम्पायमान होते थे सिर कट जाए तो फिर से आ जाए भूजा कट जाए तो भूजा आ जाए ऐसे सारे वरदान पाए हुए थे भगवान विष्णु की स्तुति आराधना स्थवन किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए देवताओं ने विष्णु जी को कहा अब ध्यान देना रावण का स्वरूप प्रभु मोहरूपी रावण अब मोहरूपी रावण मतलब जो हम हैं वो नहीं और जो नहीं है उसको मैं मानना इसी को बोलते मोह शास्त्र की बहुत सूक्ष्म बात समझने योग्य तुलसीदास ने कहा मोह सकल व्याधि न कर मूला ताते उपजे पुनी भवशूला मोह सारी व्याधियों का मूल है उससे भव का शूल पैदा होता है जन्म मरण का मोह रूपी रावण को अहंकार हुआ है मैं लंकापति रावण हूँ अहंकार से वास्नाए उत्ना पूर्ति के लिए दंभ करता है और दंभ में विघ्न से हिंसा होती किसी की शारीरिक हिंसा किसी की वाचिक हिंसा किसी की मानसिक हिंसा किसी की सिद्धांतिक हिंसा हिंसा ही हिंसा हो रही उसको आप ही उस हिंसक से आप ही हमारा तांग करो हमारी रक्षा करो अच्छा तुम तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा तुम निश्चिंत रहो देवता ब्रह्मा जी जो कहे उसके अनुसार अपने अपने काम में लगो नारायण तो चले गए देवता ने वायुदेव को वरुण देव को कुबेर को पवन देवताओं को बोला कि तुम भी नारायण की सहायता में अपना अपना अवतरण करो तो पवन देव के पवन सुत हनुमान आए, वरुण के कोई आए, कोई जाम किसी देव का आया किसी का कुछ बाकी के जो देव थे वो वानर रूप में आ गए मनुष्य रूप में आता है तो उनके रहने खाने की बहुत ज्यादा व्यवस्था सुविधा करनी पड़ती बंदर है तो चलो कहीं भी रह लेंगे कहीं भी खा लेंगे अरे बाबाओं को तो हांडी रखनी पड़ती है बंदर को हांडी की भी जरूरत नहीं बाबाओं को तो सब्जी चाहिए कच्ची पक्की सब्जी पत्ते नहीं खा पाते बिचारे वो तो ऐसे बाबा बन के आए के पत्ते भी चल जाएंगे तो ये देवता और पंचभूतों के विशेष अंश ये सब रामायण के पात्र हैं तत्व रूप से जो राम है वही रावण है राम का चिदघन चैतन्य और रावण का चिदघन चैतन्य एक ही कही सकता है जैसे अंधेरी कोठरी का आकाश और ये खुली कैबिन का आकाश एक ही है आकाश तत्व चिदाकाश तत्व परमात्मा एक ही है लेकिन लीला में तो परम्परागत रावण क्या था भगवान का खास पार्षद था जय वि जय वो इतरा गए थे वहां रहने से वो अपनी भक्ति अपनी तपस्या से ठ पा लिया था उन्होंने शिवजी का तो भक्त था लेकिन मूल में रावण भगवान नारायण का पार्षद था तो शिव जी ने देखा कि नारायण के पार्षद को मेरी पूजा क्या तो मैंने वरदान दिए अब मैंने वरदान दिया और मैं ही उसके सामने भीड़ू लड़ू ठीक नहीं है जिसी का है वो जो निर्णय करें जैसे भी उपाय करेंगे तो पहले से नियति थी उनकी तो जय विजय दो पार्षद थे भगवान नारायण के सन ऋषियों में ये योग्यता थी थे तो आदि पुरखों के पुरखे लेकिन पांच वर्ष के नंग दरंग बालक इनाए घूम सकते थे ऐसे दिगंबर वेश में तो उनका संकल्प था तो चलो नारायण के यहाँ जाके आए तो जय विजय ने उन्होंने कुत से रोका अभी नहीं आ सकते हैं वो रुक के फिर आए तो वैसा चार बार उनको खदेड़ा तो बोले नारायण के पार्षद होने के बाद भी संत महात्मा का महत्व तो नहीं जानते नारायण का महत्व तो नहीं जानते नर नारी का अयन जो नारायण है उस ज्ञान से वंचित हो तू जाओ तुम जाके दैत्य राक्षस मनो तो हुआ हो गया तो भगवान नारायण आए बोले बहुत समय से उद्ध हो गए थे जो होनी थी आपने जो कहा ठीक ही कहा है। लेकिन सेवक की गलती स्वामी को भी गलती के घेरे में लाती तो इन्होंने आपको चार बार खदेड़ा है तो मैं चार बार अपना नारायण वैंकुट धाम छोड़कर मनुष्य लोक में आऊ और तीन बार इन्होंने विशेष खदेड़ा तो तीन बार इनको मारने के लिए मुझे आना होगा तो हिरणाक्ष और हिरणा का शकू बने तो वरहा अवतार लिया भगवान ने हिणाक्ष हिना, को मारने के लिए और हिरणा कश्यपू को मारने के लिए नरसिं अवतार लिया फिर रावण और कुंभकर्ण बने तो रामा अवतार फिर शिशुपाल और दंतवक्र बने तो भगवान कृष्ण तो युद्ध हुआ और जब रावण का सिर कटता था तो सिर लग जाता था हाथ कटे तो हाथ लग जाए था तो वरदान इतना बड़ा वरदान शिव जी से वरदान मांगा कि मैं अमर रहूं बोले अमर जो आया वो मरता है तुम ऐसा कोई वरदान मांगो जिससे तुम्हारी सुरक्षा बनी रहे तो बोले अच्छा मेरे को तो कोई युद्ध में युद्ध ही करना पड़ेगा मेरे जैसा बल्ली तो ऐसे तो नहीं मरेंगे उन तो युद्ध में मेरा सिर कट जाए तो लट जाए हाथ कट जाए तो लट जाए तो इस गणित से लगाया कि जब सिर कोई काटेगा हाथ काटेगा फिर लग जाएगा तो कोई भी मेरे सामने आएगा तो वो तो मेरे बाणों से मर जाएगा उनके बाणों से मेरे अंग फिर से हो जायेंगे ऐसा वरदान मांगा अब जो वरदान मांगा था सुरक्षा के लिए वो भी हो गया सिर कट जाए रक्त और सिर पड़े हैं दूसरा लग जाए हाथ कट जाए, जाये ऊरती पे पड़े तो वहां सिया घूम रहे कटे हुए सिर कटे हुए हाथ बदबू हो रही है नए तो लग जाते लेकिन जो पैदा होता है उसको मरने के लिए कोई न कोई रास्ता तो खुला ही रह जाता है तो राम जी छपित हो गए कि तो शिवजी से वरदान पाए हुए और शिव जी की सम्मति से तो मैं इनका विनाश करने के लिए नारायण रूप में प्रकट होकर गया हाँ भारत अब तो विभीषण ने कहा कि इसका अमृत नाभि में है इसलिए नहीं मरता अर्थात जो दृढ़ वासना है वो वासना का केंद्र स्वाधिष्ठान केंद्र होता है स्वाधिष्ठान केंद्र रूपांतरित हो तब रावण मरता है स्वाधिष्ठान केंद्र टूटे तो रावण मरता है तो अमृत है नाभ ही में मरता नहीं ना तो इसकी वासना है मैं जीवित रहू तो वरदान पाए हुए के अनुसार इसके सर, हाथ बन जाते सिर बन जाता है तो प्रभु इनको नाभ ही में इनका अमृत है अमृत तो क्या है मतलब न मरने की जो पकड़ है वो नावी में है वहां बाण मारा रावण गिरा अब कथा का दूसरा छोड़ लेते थोड़ा सा उसके पहले मेघनाथ भिड़ा और लक्ष्मण ने मेघनाथ का भुजा काट के संकल्प कर दिया तो मेघनाथ की पत्नी उर्मिला पत्नी थी लक्ष्मण की और सुलोचना पत्नी थी मेघनाथ की दोनों पतव्रताएं थी अब दोनों के पार्तिवर तक जबरदस्त तो दोनों में से कोई योद्धा मरे नहीं ना लक्ष्मण मरते हैं मूर्छित हो जाते मरते नहीं ऐसे मेघनाथ को भी खूब से लगता है लेकिन वो मरता नहीं आखिर लक्ष्मण ने राम जी का अनुसंधान करके दृढ़ संकल्प करके बाण मारा और इसका वो हाथ कट के सुलोचना के आंगन में गिरे तो हाथ कटा और सुलोचना के आंगन में गिरा तो सुलोचना बोले मैं पतिव्रता जीवित हूं और मेरे पति का हाथ नहीं हो सकता अगर ये मेरे पति का हाथ हो तो अपना परिचय दे लिखने का उस समय जो भी साधन होगा तो लिखा कि मैं मेघनाथ हूँ तो, तो मूर्छित हो गई विलाप करने लगी वहां समाचार मिला मेघनाथ मर गया है तो अर्जुन शोक ये अपना रावण शोकागार में अपना प्राण प्रिय पुत्र भाग्याकारी पुत्र इतना सारा पाप कर्म करने के बाद भी बेटा पिता के पक्ष में रहता है ये मेघनाथ की भी ऊंचाई है पितृभक्ति भले राक्षस पुत्र है लेकिन पिता के साथ निभाने में उसने कमी नहीं रखी हुँ? तो जितना वफादार पुत्र होता है पिता को उतना ही दुख होता है तो रावण तो शोक घर में शोक का थे और सुलोचना रोपी हुई गई तो रावण क्या कहता है ध्यान देना कि बेटी तेरा शोक तेरा दुख मैं जानता हूं लेकिन तेरा ससरा तेरा दुख निवारण नहीं कर सकेगा तू श्री राम जी के पास जा रावण कितना बुद्धिमान है आप समझ रहे हो साधारण हस्ती नहीं रावण लोग रावण को हर बार मने दे दिया सलाई करते विनोद लेकिन रावण की खासियत वाले तो अभी आदमी कोई धरती पे दिखते भी नहीं रावण में वो खासियत की थी कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की अर्थात सीढ़िया ये वैसे नहीं पायदानी मनुष्य स्वर्ग में जाके लौटे ऐसी साइंस थी समुद्र को मीठा बनाने की विद्या रावण जानता था उसके पास था फॉर्मूला चंद्रमा को कलंक रहित बनाने की विद्या थी उसके पास जैसे एक कला दो कला तीन कला आज दूध का चांद देखा फिर तीज का होगा तो ये तो थोड़ा थोड़ा अमृत बरसाते पूनम का चांद से ही गर्भ की पुष्टि और अन्न औषध की पुष्टि होती है विशेष रूप से एकादशी से पूनम तक का चांद विशेष लाभ करता तो रावण ने सोचा कि मैं चंद्रमा को निष्कलंक बनाऊंगा सदा पूनम का चांद बना रहे समुद्र को खारास रहित रह आज के विज्ञानी ये सोच भी नहीं सकते पूरा समुद्र खारास रहित हो जाए चंद्रमा निष्कलंक हो जाए अग्नि कहीं भी जलाओ लकड़ी धुएं बिना की हो ये सारा था उनके प्रजा के हित में करने का तो आज का शासक ये कर देंगे वो कर देंगे अरे प्रजा के लिए सोने की लंका बना दी चंद्रमा को निष्कलंक बनाने की योजना वाला रावण था वो भी संसार से निर्दुख होकर नहीं गया अपना प्रभाव छोड़ के नहीं गया तो तुम बबलू नेता कितना भी कुछ कर लो प्रजा के लिए कुछ का कुछ बोल लो लेकिन तुम्हारी कुर्सी का हर पांच साल में तुम्हें मार देती हर पांच साल में नेता मर जाता है फिर से बिचारा उठता है उस कुर्सी के लिए क्या ख्याल है हर पाँच साल में वो पद मर जाता है तो जिनका पद मरता नहीं था पांच पाँच साल में ऐसा रावण इतनी, इतनी इतनी योग्यता का धनी था और प्रजा के लिए इतना इतना सोने की लंका बना दी फिर भी प्रजा निर्दुख नहीं हुई और स्वयं निर्वासनिक नहीं हुआ तो तुम अपने भाषणों से और अपनी व्यवस्थाओं से प्रजा का दुख कितना हारोगे और आप निर्दुख कितने होंगे जरा दूर का सोचोगे ना तो तुरंत सत्संग में जाने की इच्छा होगी अगर थोड़ा भी पुण्य होगा नेताजी तो सत्संग में जाने की इच्छा होगी तुमको और तुम्हारे वोट बैंक वालों को हिरणा कश्यपु के पास वो था कि सोने की हिरणपुर थी और यू नजर डाले तो बिना खेड़े बिना जोते खेत खलियों में धन धान्य लहराने लगता था समुद्र उछलकर मोती उगलने लगता था पर्वत पहाड़ खनिज दे देते थे, थे ऐसा प्रजा पालक थे, थे ना। और रावण अभी भी प्रजा उनकी निर्दुख नहीं थी और वो भी अमर नहीं हुए या शाश्वत कीर्ति नहीं मिली तो तुम शाश्वत कीर्ति के लिए अथवा प्रजा को फुसलाने के लिए कुछ भी करो प्रजा में अगर सत्संग का थोड़ी भी अकल है तो ये आकाश के कुसुम जैसा जगत है उस जगत को पाकर सुखी होने की बेवकूफी में नहीं पड़ेगी आप जिनके भाग्य में सत्संग नहीं है सूझबूझ नहीं है वो तो फिर आज ये मिला आज वो मिला जैसे बबलू होते है न लॉलीपॉप चॉकलेट खिलौना देख के हीरे दे दो अशर भी रख दो उसको छोड़ देंगे खिलौने में उलझ जायेंगे ऐसे जिनकी मंदमती है वो तो इन चीजों में उलझ जाते हैं जिनकी पुण्यमयमती है वो इन चीजों में उलझते नहीं इन चीजों का उपयोग करके सत वस्तु में लगते हैं, चिद्ध वस्तु में लगते हैं, आनंद स्वरूप वस्तु में लगते हैं, जो अपना आपा है उसमें लगते हैं। तो सुलोचना शोकागार में रावण के पास आये रावण कहता है बेटी तेरा शोक श्री रामचंद्र जी मिटाये देखो रावण के पास सूझबूझ कितनी है अपनी बहू को अपने बेटे की हत्या करने वाले लक्ष्मण के भाई रामजी के पास भेजते हैं लक्ष्मण ने तो हत्या की मारा हत्या तो नहीं कहेंगे युद्ध में मारा भेजते हैं और राम जी कहते हैं सुलोचना ये लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध नहीं है बेटी उर्मिला और सुलोचना तुम्हारे बीच का युद्ध है तुम पतव्रता शिरोमणि हो और उर्मिला भी ऐसी है देखो ध्यान देना रामजी की वाणी तुम पतव्रता शिरोमणि हो पतव्रताओ में श्रेष्ठ हो शिरोमणि हो उर्मिला भी पव्रता है आप समझ रहे हैं साइकोलॉजिकल राम जी कितना दूर का सोच के एक शब्द उचारते फिर भी मेघनाथ मारे गए इसमें तुम्हारे पार्तिवृत्ति में कोई कमी नहीं है लेकिन मेघनाथ ने मोहरूपी राव मतलब मेघनाथ ने मोह अहंकार वासना दंभ हिंसा के पार प्राधान्य को मदद दी सुलोचना तुम्हारा पातिवृत्त का बल अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा और उर्मिला का पांचवृत्त बल लक्ष्मण धर्म के पक्ष में खड़ा रहा वो नहीं यथारत वस्तु को जानना अहंकार नहीं स्वस्वरूप में विश्रांति वासना नहीं समता निर्वासना तो लक्ष्मण ब्रह्म के पक्ष में है और मेघनाथ मोह के पक्ष में मोह सकल व्याधिन कर्म तो ये मोह की हार हुई है सुलोचना मेघनाथ की हार नहीं है सुलोचना की हार नहीं है ये मोह की हार है अहंकार की हार है शोकातुर सुलोचना आत्मज्ञान में प्रविष्ट हो गई शत्रु पक्ष की बहुरानी को से तृप्त करना यह राम जी का ही तो काम है दूसरे किसकी ताकत शोक चला गया मोह से ये संसार दुखी होता है और मोह जाने से ये सब खेल है लीला है यह उर्मिला सुलोचना को समझ हो संतुष्टि होगी। अब कथा का दूसरा एक हिस्सा थोड़ा सा रामायण का देखते हैं तो इंद्रदेव आए प्रभु जी जो आज्ञा हो देवताओं का मनोरथ पूरा हुआ रावण युद्ध में परास्त हुआ क्या आज्ञा है बोले आप अमृत की वृष्टि कर दो तो ये सब अयोध्या के लिए चलेंगे तो रावण की सेना और राम की सेना दोनों के बीच युद्ध था तो रावण के भी सेना मरी राम की सेना के ये वानर वानर जु मरे अमृत वृष्टि हुई तो वानर सब जीवित हो गए अमृत तो पड़ता है तो वो जीवित क्यों नहीं हुए ये सवाल आया रावण की सेना वालों पे भी तो अमृत गिरा वो नहीं पड़े अरे बोले वो राम जी को विरोधी मानकर राम जी का कर चिंतन करके स्वधाम गए क्योंकि रावण ने सोचा तामस तन याते भक्ति न हो हमारा राक्षसी शरीर तामसी है तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे हम तो वैर में भी तो भगवान याद रहेंगे तो मैं अपने लंका वासियों को वैकुट भेजना चाहता हूँ अब रावण जैसा आज का कोई नेता हो तो मुझे बताओ तो मैं उसका सत्कार करूंगा जीते जी प्रजा को तो सुवर्ण के घरों में रखता और मरने के बाद वैंकुट दिलाता है ऐसे रावण को तो हर बारह महीने जलाते हैं और जो देश परदेश में लाख लाख करोड़ डेढ़ डेढ़ लाख करोड़ जमा करके मर जाते उन नेताओं के लिए क्या क्या उनके नाम से सड़कें उनके नाम बांध उनके नाम क्या क्या बनता रहता है नारायण हरि मैं किसी पार्टी का किसी पक्ष का पक्ष या विपक्ष नहीं हूं सत्य समझाने के लिए जहाँ बुद्धि दौड़ती है वहाँ विचार उठता ही है ये सब मोह मोह में पड़े हैं अनित्य संसार को नित्य मानते दुखाले में सुख ढूंढते ये सब मोह की महिमा है श्री कृष्ण कहते निर्माण मोहा जिसका मोह निर्वाण हो गया जित संग दोषा शरीर का संग मन का संग बुद्धि का संग भोग का संग उसमें रहता तो है लेकिन उसके दोष से बच गया ज्ञानवान भी खाएगा लेगा देगा आंख दिखाएगा लड़ेगा युद्ध करेगा लेकिन संग दोष से वर्चित निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या नित्य अपने अध्यात्म तत्व विनिवृत्त कामा कामना के आधीन होकर नहीं तो एक होती कामना की प्रधानता से प्रवृत्ति और दूसरी होती शास्त्र की प्रधानता से प्रवृत्ति शास्त्र प्रधानता से प्रवृत्ति करोगे तो कामना मिटाकर नैष्कर्म्य सिद्धि में ले जाएगा और वासना की प्रधानता से प्रवृत्ति होगी तो वो कामना में उलझाकर नीचे होने में ले जाएगा तो एक होती धर्मात्मा की प्रवृति और एक होती वासनावान की प्रवृत्ति धर्मात्मा की प्रवृति धर्म से नियंत्रित होती तो फिर वो उपासना में और ज्ञान में पहुंचेगी और वासनावाल की प्रवृत्ति उचलंक होते होते नीच्योनी में जाएगी और चौरासी लाखोनी होगी तीसरी प्रवृत्ति होती ज्ञानवान की वो न धर्म से नियंत्रित होती है न वासना से नियंत्रित होती ज्ञानवान की प्रवृत्ति सहज स्वभाव स्वनिर्मित विनोद उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्तृत्व तो भाव से नहीं होती जैसे पीपल का पत्ता जिधर की हवा चलाए उधर का फरफराया लहराया ऐसे ज्ञानी प्रवृत्ति होती जहां जिसका जैसा प्रारब्ध परीक्षा प्रारब्ध स्व का बाधित प्रारब्ध ईश्वर सृष्टि का प्रारंभ ऐसे ज्ञानी की प्रवृत्ति तो ज्ञानी धर्मात्मा और वासनावान तीनों देखेंगे एक जगह पर एक जैसा काम करते जैसे सड़क पर झाड़ू लगा रहे वो माई तो नौकरी करती घर में बहू बेटियां माइया झाड़ू लगाती को अपना कर्तव्य पालती किसी जगह पर कोई अपना मंदिर में इधर उधर ऑटो सेवा करता लेकिन शबरी झाड़ू लगा रही है वो पूजा कर रही मतंग ऋषि का उद्देश्य गुरु के प्रसन्नता का शबरी का झाड़ू लगाना पूजा हो जाता है राम जी उसके झूठे पैर खाते हैं जब मोह निवृत्त होता है अहंकार निवृत्त होता है वासना निवृत्त होती है तो परमात्मा प्रेम जो नित्य नवीन रस है वो प्रकट होता है तो रसवान व्यक्ति जिस वस्तु को छू देता है जिस शब्द को बोलता है तो वो भी रसमय हो जाता है ऐसे ज्ञानी का दर्शन करके इंद्र भी अपने को धन्य मानते कि मुझे सुख लेना हो तो अप्सराएं नाचे गंधर्व गाए तब मुझे मजा आए साझी साध लेकिन आप आत्मवेता महापुरुष की दृष्टि जहां पड़ती है वहां लोगों के हृदय में शांति और रस उभरता है तीन टूक को पीन की भाजी बिना लून तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन जिसने अपने आत्म रघुवीर का आस्वादन किया उसके आगे इंद्र भी क्या होता है पीतवा ब्रह्मरस योगिनो भूतवा उन्मता अपने आत्मरस में योगी उन्मत्त रहते मस्त इंद्रोमपी रंगवत भाषित इंद्र भी रंक जैसा लगता है अन्य से क्या वार्ता दूसरे की क्या बात करो मस्त पड़ा महिमा में अपनी गैर राम अब और नहीं क्या हम से भेद छुपाते हो हर हर ओम ओम हर हर ओम मैं कृष्ण बना मैं कंस बना मैं ही तत्व रूप में कृष्ण था और कंस भी मैं ही था ये ज्ञानी का अनुभव है मैं कृष्ण बना में कंस बना में राम बना में रावण था अब वेद कस में खाते हैं हम तन के शहर बसाते हैं हर हर ओम ओम हर हर ओम ऋषियों के आईने में, में मेरा नूर दर्शाया था ऋषियों के शुद्ध अंत में, में मेरा इस पूर्णा होता है ज्ञानी का ये अनुभव होता है मुझी से शायर लाते शायरों की जो शायरी है और लोगों को मजा दिलाती वो मुझी से झलक पाते में एकाकार होकर कभी तो उनका तुक्का लगता है तो प्रजा वाह वाह करके झूम उठती है वो तो से आनंद की लहरें आती हैं, हम क्या क्या स्वांग रचाते हैं अब वेद कस खाते हैं, कि चिदानंद रूप सारा जगत आनंदमय स्वरूप है परमात्मा स्वरूप है वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदूर सुदूरलबा ऐसा एक जीवन मुक्त संत थे देखा क्या बहुत भगत बन गए जहां जाओ बोलो चाहो दृढ़ निश्चय होते ज्ञानवान अब नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो बस कोई भी आए बाबा चुप तो चुप तो जो सत्संग के कारण भीड़ भड़ाका जा मिलना जुलना जो झमेला बढ़ गया था वो तो अपने आप बिखरता गया तो मोनी बाबा है और वो फकर शाही से विचरण करते करते कहीं निकल गए तो बॉर्डर पर विरोधी इस देश के विरोधी सेना के तरफ चले गए तो जासूसी की तो नहीं है किसी ने पकड़ लिया बैक मैं क्या नाम है तो बोले नहीं किधर से आए तो बोले नहीं ले गए कर्नल जनरल के पास बोलेगा कैसे नहीं बुलवाने का यत्न किया तो बोले ही नहीं बोले पक्का जासूस है सामने देश से आया है बड़ा ट्रेंड जासूस लगता है वो ब्रिगेडियर ने आदेश कर दिया कि नहीं बोलता है तो इसके गले के आगे भाला रखो नहीं बोले तो भाला घुसेड़ के इसकी हत्या कर मार दो जो भाला लगा रक्त की धार बही वो महापुरुष बोलते हैं तू भाला होकर आएगा लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता भाला भी ही तो है प्रांत्याग भी क्या निष्ठा यार तू तो धोखा नहीं दे सकता भाला होकर तू ही आया जब सब तू है तो भाला भी तू ही है तू मुझे धोखा नहीं दे सकता जाते जाते अंतिम शब्द बोलूंगा बोल दिए तू धोखा नहीं दे सकता भाला होकर आएगा तो भी तू धोखा नहीं दे सकता मैं पहचानता हूं भाला भी तुई है मृत्यु भी तू ही है जीवन भी तू ही है कृष्ण ने गीता में कहा सत असत चाह जो सत्य दिखता है वो भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ मृत्यु भी मैं हूँ जीवन भी मैं हूँ आपके शरीर में अच्छाई में अच्छाई बुद्धि ये वो पवित्रता भी पड़ी और डबल सिंगल भी तो पढ़ा है आप ही तो नालियों में गंदगी का एक ही आप ही के शरीरों की है तो नाली भी धरती पे और गंगा जी भी धरती पे है हृदय नाम का भांजा था रामकृष्ण का ठाकुर मुझे जीवन मुक्त पुरुष का दर्शन कराई आप जीवन मुक्त महापुरुषों की महिमा बोलते हैं बड़े ऊंचकोटी के संत होते हैं अष्ट सिद्धि वाला भी कुछ नहीं जगत का सम्राट भी कुछ नहीं इंद्र भी कुछ नहीं ऐसे महापुरुष होते धरती पे जीवन मुक्त होते मुझे कभी दर्शन कराए देखेंगे होंगे तब कराऊंगा ना तो ठाकुर ने सोचा कि बिचारे इधर उधर मांगते पूरा कलकत्ता में प्रचार कर दो फलाने तिथि को दरिद्र नारायण भंडारा भक्तों को नहीं जो मांगने वाले हैं ना दरिद्र नारायणों का भंडारा और महाराज भंडारे का प्रचार हो गया हाँ भाई काली के मंदिर में ठाकुर रामकृष्ण परम के यहां दरिद्र नारायणों का ही भंडार आया वो दरिद्र नारायणों को बैठा के जिमाएंगे आदर से तो दूर दूर के आए जिमाएंगे तो बिलेगा भी ऐ कोई खपड़ वाले कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे ऊपर भंडार में लाइन में बैठने के लिए लगी लाइन बैठते गए बैठते गए इतने में एक ऐसा आया जिसका वेशभूषा देखो तो वो जो दरिद्र है तो कोई उनको लाइन में लगने ही नहीं दे तो पत्तले बिच्छी सारे कंगले भोजन कर रहे हैं। लेकिन उस दिखने वाले महाकंगले को कंगालों ने अपनी पंगत में कलव नहीं किया ऐसा महाकला तो शांत बैठा रहा ठाकुर की नजर रही कि इतना अपमानित व्यक्ति होता है न जाता है न गुस्सा करता है तो ठाकुर उस पर फोकस लगाए हुए थे रामकृष्ण जब वो कंगले दरिद्र नाराय भोजन करके पत्तले फेंकी तो पत्तलों में जो जुठन थी वो कुत्ते लग जाते पत्तलों में तो वो भी वहां लग गए तो कुत्ता भी पत्तले खा रहा है पत्तलों से चाट रहा है, और वो भी खा रहे और एक हाथ कुत्ते को सहला रहे है हरेक हाथ से वो जूठी पत्तले खा रहे ठाकुर ने कहा हे हृदय हृदय हृदय इधर धर जिस महापुरुष की तू खोज करता था ना वो देख पत्तले चाट रहे वही है वो जाओ दर्शन करो अब ठाकुर कह दे वो महापुरुष है तो हृदय को तो कहने का प्रणाम किया स्तुति की बोले प्रभु जीवन मुक्त महापुरुष का कैसे पहचाना जाए अरे बोले नाली का जल और गंगा जल एक ही है ये और ये और ये सब एक ही है वाणी में ऐसी सच्चाई आंखों में ऐसी चमक हृदय गदगद हो गया आज महापुरुष देखा जरूरी नहीं कि जो कुत्ते के गले में हाथ डाल के खाता वही महापुरुष दूसरे से बैठ ऐसे भी ग्रह सकते हुए पुरुष आचार्य पद में उपदेश देने वाले वशिष्ठ बिल्कुल कर्म कांड में शुद्ध नादों के वो भी दोकदेव जी जैसे त्यागी भी ब्रह्म बेता है सुख त्यागी कृष्ण भोगी सोलह हजार एक दो प्राणियों में तो तबाह हो जाते व्यक्ति यहाँ सोलह हजार एक सौ आठ फिर भी कृष्ण अपनी महिमा में है क्यूँकी वासना प्रधान कृष्ण नहीं है कृष्ण ब्रह्म प्रधान स्वभाव में धर्मात्मा भी उलझ जाएगा दुखी हो जाएगा दुरात्मा भोगियों के नष्ट हो जाएगा धर्मात्मा खिन्न के दुखी हो जाएगा लेकिन श्री कृष्ण न खिन्न होते न भोगी होते हैं न त्यागी होते हैं बाहर से कृष्ण भोग के अथा सागर में लहरा रहे डूब नहीं रहे शुक्र त्यागी सुखदेव जी त्याग के शिखर पर है और श्री कृष्ण भोग के सरोवर में लहरा रहे सुक त्यागी कृष्ण भोगी जनकरघव नरेन्द्र जनक राजा और रघु राजा स्वामी है सुक त्यागी कृष्ण भोगी जनकरघव नरेन्द्र वशिष्ठ कर्मनिष्ठस्य। निष्ठ रामजी बारह बजे संध्या का समय हुआ सत्संग बंद कर दिया ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थि यह स्मृत कुंडलीकाश आभ्यारम बाह शुचि अत मध्या सं अनुलोम विलोम के लिया जल कर दिया प्राणायाम को लिया ध्यान कर लिया, लिया। शुक्र त्यागीष्ण भोगी जनक राघव नरेन्द्र वशिष्ठ कर्म अनिष्ठ स्व नाम समान मुक्ता इतना ही नहीं है हे राम जी कुछ ज्ञानवान ऐसे जो गिरी गुफा में समाधि लगाए बैठे कुछ ऐसे हैं जो गंदी बस्ती में या ठीक ठाक बस्ती में रहे कुछ ऐसे जो कटु वचन बोलते हैं और भीड़ को हटा देते भगाते मैंने ऐसे कई ज्ञान का सानिध्य लिया नजदीक से कई ऐसे एक मोची का काम करता था मैं उनका दर्शन करने गया किसी ने बताया कि वो जगे हु पुरुष गुजरात में था तो मैं गया उनका दर्शन करने बापूजी बनने के बाद दूसरा एक था आर्यनगर कानपुर में राणा जी करके उनका नाम था धोती कुर्ता पहनते थे गर्भवस्थी में रहते थे उनके पास उनका दर्शन करने में गया दो पांच बार गया उसकी बेटी बेटी की शादी में बराबर लगे थे जैसे सब लोग करते हैं ऐसे दूसरा दिन कर रहा शेड के पोस्टमास्टर मास्टर रिटायर था उसके पास भी हम गए चौथे पांचवें में इधर थे कोई भावनागर में मस्तराम बाबा ऐसे ही पड़े गए कुत्ता बुता आए रह और जो कपड़ा पहने उतारे ही नहीं वही डबल वही सिंगल उस सुबह बुअर आकर सफाई कर जाते थे, थे। <laughs> आख में इतना थे हम गाड़ी से उतरे हूं करके देख ले वैसे बैठे रहे कई तो बार हम गए आए भावनगर सत्संग करने तो चित्रासनी शायद जगह था वहां है आ, होटल के पास में बबुल के पेड़ के नीचे बैठे रहे थे। बैठे रहते ऐसे एक मुसलमान फकीरबाई थी वो डीसा में शिवलाल की होटल के सामने पड़ी रहती थी मेरे पास कोई साधक आया आये चंद्र उसका नाम था तो ऐसे सत्संग में ध्यान भजन में अकेले में मस्ती में उसके बरात का एक डेढ़ बज गया मैं अब तुम जाओ तो गया तो दिन भर तो जो पागल की नाही बैठी रहती थी साफ कूलर में खुद भी खाए कुत्ते भी खाए कभी तो सिगरेट पिए कोई गोन दे दिया तो पहना तो पहना जब तक फटे नहीं तो उतारे नहीं ऐसी पागल माई वो जो जा रहा टेकचंद इधर आ आज तो बाबा के यहां माल मार के जा रहा है साले बीड़ी बीड़ी पिला <laughs> उसने आके दो आपको बोला कि मैं यहां से गया आपके और हमारे बीच की बात तो किसी को पता नहीं था लेकिन वो भाई ने सब बोल दिया वो शिवलाल का दोस्त था शिवलाल अभी अपने आश्रम में इस समय सूरत में है यहां भी तो रहता तो तुम तो जानते हो शिवलाल को जो जानते हैं हाथ ऊपर करो वही शिवलाल उनकी होटल थी डीसा में शंकर विलास होटल उसके सामने ऊपर गई मैंने कहा तुम्हारी हमारी बात कैसे जान लिया जान गए तो मेरे मन में हुआ क्या उधर मैं जाऊंगा तो भीड़ हो जाएगी वो तो भाई को देखना चाहिए वो एक आध घंटे में आया बोले वो भाई इधर आ गई अपने आश्रम के पास में नीम के पेड़ के नीचे बैठी है मैं क्या इधर तो कोई आ गया ना। चलो मैं गया तो मेरे को देखकर होशिक हूं साये जिंदा छोड़ गया हम बड़ी खुश रहे मैं उसका कोडवर्ड समझ गया मैं सुकड़ा गया तो समझ गए कि सुकड़ा गए उसने पलटी मारी साहेब साहेब का जिन्नौद साहेब साहे मैं जिन्नौन हूँ तो जो भक्त थे वो तो माई की लीला में कुछ समझे नहीं लेकिन मैं समझ गया मतलब तुम सम... मैं दिशा में रहता था किसी को पता नहीं था मैं शादी शुदा हूं और अहमदाबाद का हूँ ऐसा किसी को पता चलने दू तो रहने नहीं देंगे लोग मैं तो लीला साहब बाबू का साधक हूँ अरे यहाँ आया हूँ बस ऐसे करके हम सात साल रहे थे वहां उस कुटिया में फकी करनी है तो कुछ करना पड़ता है ना तो साहेब जिन्ना छोड़ के आया मतलब औरत पत्नी छोड़ के आया है उधर किसी को पता नहीं था तो मैं थोड़ा शुकड़ा फिर वे स्वाब को जी नौ मैं मैं क्या वाह भगत आ रहे हैं उनकी गंगा की बाहर है भगत तुम बन गए नजे से जब हम खीर बीर बना के ले गए सामने नाला कटोरे में उसमें कूलर कुत्ता भी खाता रहे खुद भी खाते रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुम की कूलर में कुत्ते के साथ खाओगे तो साक्षात कारी हो जाओगे ऐसा नहीं समझना लेकिन ऐसे पुरुषों को पहचानना मुश्किल है ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने धीरा की गति धीरा जाने कई ऐसे मूर्ख पागल भी ज्ञानी जैसा करते दिखें तो वो कोई ज्ञानी नहीं हो जाते कई ज्ञानियों के सत्संग पढ़ पढ़ के, के कथावार्ता वाले आजकल चल पड़े है मरे के बापूजी जैसा बोलते हैं बापू का ही सिद्धांत है लेकिन कैसे बापू की सुनी हुई है वो अपना धंधा कर रहा है <laughs> वो सत्संग नहीं कर रहा है वो अपना पेट पालन कर रहा है कई लोग ऐसे चल पड़े हैं कई कही, कहीं पर वो तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है संतों का इधर का उधर का उधरका करके अपना पुजवा रहे हैं रोजी रोटी कमा रहे हैं यश लाभ ले रहे हैं भविष्य में हमारा नाम होगा उसल क्या क्या साजिश कर रहे हैं क्या क्या खेल कर रहे हैं, क्या क्या वो अलग बात है वास्ता की प्रधानता से कर रहे हो कि धर्म की प्रधानता से कर रहे हो कि परमात्मा में तृप्त होकर हो रहा है ये सवाल है। अभी जो हमने बोला ऐसी कैसी बात है ये आप सुन रहे हैं देश विदेश में लोग सुनते हैं कई लोग टेप रिकॉर्डर रख के घर भी लेंगे फिर इकट्ठा करके ये प्रवचन करेंगे दस पांच साल के बाद तो देखोगे की बापू ने जो कहा वही ये कह रहे हैं <laughs> जय सतगुरु देवन देव वरम निज भक्त रक्षण देह धरम पर दुख हरम सुख शांति करम निरुपाधि निराम है जय सतगुरु देवन देव वरम तो सतगुरुओं की वाणी कोई भी बोलेगा तो भी सतगुरु होकर पूजा जा सकता है लेकिन आत्मानुभूति अलग बात है सब तृप्त तो हो परमात्मा की तृप्ति अलग बात है ये बात भी वो बोलेंगे जो जड़ब भी मिल जाएगा जो भी इफेक्टिव होता है इम्प्रेसिव होता है वो तो सब नोट करके अपने भाषणों में कई जगहों पर हो, होता रहता है अपने आश्रम में से पिस्टॉल चलाता था फिर पैसे चुराए तो जरा संचालकों ने पकड़ा फिर कैसे भी करके भाग गया और वो भी कथा करने लग गया उसके भी हेलीकॉप्टर वाले भगत बन गए थोड़े दिन चला अभी ठूस हो गया कई ऐसे वक्ता बने अपने जैसे मेरी कैसेट बिकती ऐसे वो बोलते थे तो उनकी भी कैसेट स्टॉल पे लोग ले जाते थे फिर थोड़े दिन में हुआ कि हम भी बापू हो गए जब अपना करा तो फिर ठूस हो गए चलता रहता है सब संसार पत्ता पेड़ से लगाए तब तक शुभा मान है डाली और पत्ता पेड़ से हटता है तो फिर डाली डाली रह जाती पत्ता पत्ता रह जाता पेड़ पेड़ रहता है पेड़ की जड़ें धरती से लगी है पोषित रहता है ऐसे परमात्मा से जिसका मन मति जुड़े हैं उनकी बात अलग है और उनकी बात अलग है तो भगवान से जुड़े रहो भगवान में विश्रांति पाओ भगवान ही सार है हे हरि हे नारायण हे अच्युत हे गोविंद हे प्रभु ओम ओम ओम ओम तो बोले फिर ऐसे लोगों को ज्ञानी ठीक क्यों नहीं करते क्योंकि उन्होंने ये सब जनजट ठेका नहीं लिया अब एक कथा सुनो घटना भगवान शिव जी अपने स्वरूप में समाधि रहते तो जो शिवजी की भक्ति करते हैं मरने के बाद शिव के दर्शन की इच्छा हो रही तो वो शिवलोक में जाते हैं वो चिन्मय लोक होते हैं तो योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि रामायण में कथा थी कि यक्षिणी अक्षिणी ये डाकिनी शाकिनिया भूतनिया पीछे अचनिया उन्होंने देखा कि शिवजी उठते हैं तो पार्वती को धर्म का सार बताते हैं पार्वती के ही पार्वती उनको जो देती है प्रसाद वो खाते हमारी किसी कोई गिनती नहीं चमत्कार दिखाए बिना अपनी गिनती नहीं होगी तो पिशाचनियों ने भूत ने शिवजी समाधि में गए पार्वती का अपहरण कर लिया और उसको बिस्मिल्ला करके पार्वती का पुलाव बना दिया बिरयानी बना दी बिरयानी चावल में मीट दाल के बनाते ना मच्छी दाल के चावल में बनाते बरयानी बोलते मैंने सुना है बात लखनऊ में एक बाबा जी हैं अपने सत्संग में भी आ जाते हैं और वो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा भी है सिंधी बाबा ये और सिंधी लोग उनके पास जाते वो भी भक्तों के लिए बरयानी बरयानी बना देते हैं भक्त जैसे होते है और भक्तों का स्वामी जैसा होता है वो भी प्रसाद बना लेते हैं तो महेश चमकीन वाला पहले उधर ही जाता था बोले हमको तो पता नहीं ये इधर अभी भी वहां मथा टेकता है थोड़ा बहुत पचास हजार साल का उधर दे देता है लेकिन अपना भगत है तो बाबा बरयानी बरयानी जब बाबाओं के यहाँ बरयानी चलता है तो शिवजी के यहाँ बरयानी हो जाए तो क्या बड़ी बात है दुनिया में सब चलता है तो पार्वती की बरयानी बना दी आप समझ गए जब हम बकरे का या गाय के मांस की जो बरयानी बनती वो पार्वती की बरयानी बना दी हाँ खूब नाचे गाय पार्वती रास्ते का कांटा हट गई अब अपने कोई शिवजी बोलेंगे ये कर दो ये कर दो अपने में से बन जाएगी सेक्रेटरी मुखिया ये शब्द मैं मिला रहा हूँ शास्त्र की बात में ये मैंने सेक्रेटरी मुखिया मैंने मिलाया योग व शिष्ट में ये सेक्रेटरी मुखिया शब्द नहीं है शिव जी समाधि से उठे तो वहाँ कैलाश में तो फ्रीज की जरूरत ही नहीं है फ्रीजर ही फ्रीजर है पूरा कैलाश जो वस्तु दर्द जैसे कि वो भोग लगा के शिव जी के लिए कटोरा भर के अलग से रख दिया पुलाव अब पुलाव देखते ही अंतयानी शिव जी जान गए कि प्रिय पार्वती मेरी सास भी का पुलाव है शिवजी ने जरा सकड़ा कड़क से देखी तो सब कांपने लगी पाही माम, पाही माम ओ आई पार्वती का कान निकाला ओ आई पार्वती की उंगलियां निकाली आए ओ आए सबने अपने अपने अंग जो खाए थे अपनी विद्या के बल से निकाले एकत्रित कर दिए और पार्वती बने शिवजी बड़े प्रसन्न रहे कि हे ये भी है तो टूर वाली लेकिन बड़ी चराख है इनके पास भी कुछ कला तो है भाई वो मुसाफिर होते हैं ईश्वर के सिवा तो सब टूर वाली है उसमें टूर वाली शब्द नहीं लिखा है मैंने ये भी अपना अपना कला कौशल जान तो शिव जी प्रसन्न हो गए तो बोले पार्वती जी का विवाह करा देते आपको नए सिरे से बोले चलो ये भी विनोद होने दो ब्रह्म वेता को क्या है तो हम बच्चे थे ना तो शिव जी के उपासना तो शिव जी का फोटो घर में था तो शिव जी की बरात वाला फोटो हमने देखा तो हमको होता था कि कोई वो बजा रहा है कुछ कुछ बजा रहे किसी के नाक ऐसा किसी का पेट ऐसा किसी का ऐसा विचित्र विचित्र हमको लगता था कि ऐसे कैसे बराती सोचा जो बाद में जोग कोशिश पड़ा तब पता चला कि ये अलग अलग जो फोटो में आर्टिस्टों ने कल्पना करके विचित्र विचित्र बनाए वो ही डाकिनी शाकिनी पिशाचनी भूतनी पी, नी, भूत नी पी। <laughs> अब कोई बोलता मैं तो बापू का बंदर हूँ कोई बोलता मैं बापू की ये हूँ बापू का वो हूँ ऐसे ही शिवजी के भी कई ये है, वो है वो है चलता रहता <laughs> <laughs> तो आशु तो भगवान प्रसन्न हो गए तो यानी की स्थिति राग द्वेष सहित तो होती साधारण आदमी होता है ना तो लोहे पे लकीर राग द्वेष भक्त होता है तो जमीन पे लकीर समय पाकर साधारण आदमी का तो दूसरे जन्म में भी पुत्र बन के आके बदला लेगा मित्र बन के शत्रु बन के दूसरे जन्म में भी लेनदेन होता है भक्त होता है तो कुछ समय के बाद चलो बाबा दस पांच साल के बाद एक दूसरे को माफी वाफी साधक होता है तो बालू में लकीर वो तो ज्ञानी ये ठीक नहीं दो हाँ, अच्छा है शाबाश तो ज्ञानी में भी राख दो इस दिखेगा लेकिन बहते पानी में लकीर तो शिव जी भी जरा नाराज हो गए फिर अरे अच्छा ये भी करती तो उसी समय राजीव भी हो गए सब ने अपनी अपना कला कौशल देखा है, तो ये भी विद्या है कि बरयानी में से फिर पार्वती बना दे क्या क्या विद्या है अरे तुम रोटी सब्जी में से खून बना देते हो मनुष्य बना देते हो नहीं बनाते उन्होंने तो पार्वती के अंगों से पार्वती बनाई तुम तो रोटी सब्जी से कई बच्चे बच्चे बना देते हो न तो तुम ऐसा मतमान घरे हो और अरे तुम्हारे पास भी वही है चैतन्य विद्या तो मैं क्या काम करना पड़ेगा मानोगे आगे बोले हाँ नहीं मानोगे तो बोले नहीं बापू मानेगे मैं क्या तुम झूठ बोलते हो फिर मुकर जाओगे बोले नहीं नहीं मैं क्या ए, तुम सब मानोगे बोले हाँ यार विश्वास करूं विश्वास बोले हाँ बाबा आज्ञा कीजिए बस जरूर मानेंगे मैंने उठाया प्रसाद दे मैं क्या इसको मनुष्य बना दो बस <laughs> खाओ तो बोले बाबा जरूर बना देंगे ये आज्ञा तो रोज मानेंगे पेड़ा मिठाई बर्फी है इसको मैं भी मनुष्य बना देंगे बन जाएगी कि नहीं बनेगी आज्ञा मान दिया उनको प्रसाद का प्रसाद सत्संग का सत्संग मौज होगी हम ऐसे प्रसाद बरसाद बांटते समय भी कोई चुटकुला बोल देते मानोगे आज्ञा तो वो समझते कोई बड़ा काम दे रहे हैं फिर जब देता हूं कि मैं कह इसको तुम मनुष्य बना दो बस इतना खा के दिखा दो लेकिन चुस्की लेके खाना बैल की नहीं मत खाना वो तो चुस्की लेके भी खाते तुम भी तो खाते हो हाथ ऊपर करो सबको ये आज्ञा मानने का कला है ये विनोद मात्र व्यवहार जैनो ब्रह्मनिष्ठ निष्ठ प्रमाण जिसका व्यवहार निर्मित विनोद है ऐसे ज्ञान की तस्य तुलना के न जायते उसकी तुलना किससे करोगे सर्वत्रवधान से न किंचित वासना हृदय मुक्तात्मनो तृप्त तुलना के न जाये थे जी कहते हैं जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है उसके हृदय में कुछ भी पाने की वासना नहीं है जो भली भांति अपने आप में संतुष्ट है उसकी तुलना तुम किससे उसकी तुलना किससे की जा सकती किसी से नहीं की जाती वह तो अतुलनीय है अतुलनीय होता है ब्रह्मवेता का सुख और ब्रह्मवेता वेता सुख किसी तराजू में तोल नहीं सकते घड़ी भर के बाद क्या करेगा कहाँ जाएगा कोई पता नहीं उसी को पता नहीं तो आनंद में मां रहती थी कंखल में हरिद्वार में अपन बहुत है ना इस छेड़े हरिद्वार के इस छेड़े सप्त तो सरोवर है उस छेड़े कंखल है दक्षिण में कंखा ले हम उत्तर में हैं ऊपर तो महाराज बोले हम बहुत दिन हो गए चलो सामान बांधो सामान वाम पैक हुआ स्टेशन पे आ गए उस से बोलता है माता जी टिकट कहाँ खिलाऊ ये हरिद्वार में अपन सत्संग करे हरिद्वार की बात है हरिद्वार रेलवे स्टेशन वही कमाई है रेलवे स्टेशन पर वो आ गई इंदिरा जहां मत्था टेकती थी नेहरू जिनके दर्शन करते थे वो आनंद में मां अपने आश्रम के तरफ भी पधारी थी आश्रम में नहीं आई थी उधर पास में आई थी फिर हमने वहां मुलाकात की बताया आश्रम आज उनको कहीं जाना था तो बंगाल का शरीर था माताजी टिकट कहाँ की लाए बोले कहीं की भी ले आओ <laughs> हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे पहुंचे सामान लेके सेवक और माताजी सब पहुंचे टिकट कहाँ की लाए बोले क्या करो कहीं के भी ले आओ। माता माताजी कहा जाएं? काशी की लाए कि फिर चाणो कर्णाली में आश्रम में वहाँ की लाए अच्छा किधर के बोले किधर के भी लेना चाण कर्णाली में अपने आश्रम से तीन किलोमीटर की दूरी पर उनका है यहाँ आठ किलोमीटर की दूरी पर और क्या मानोर अम्बाजी का आगे उनका आश्रम है पीछे अपना है मोलेतान यहाँ आगे अपना है पीछे उनका है गंगा जी बह के जाती वहां है और वहां नर्मदा जी बह के आती है वहां है अपना और उसके बाद वेद व्यास जी का है नर्मदा प्रकर्मा वाले जानते हैं कोई मठ मंदिर बाहर में नर्मदा की बाढ़ में बह गए अभी व्यास जी का तो वहीं टापू जिंदाबाद टापू के किनारे टापू के बीच जो भी मने सब बह व्यास जी का भी हुई, महादेव मंदिर स्थापित अभी मौजूद मंदिर के ऊपर से पानी चला जाता बाढ़ में ए, है हरिओम लेकिन इधर उधर चमत्कारिक जगह है ये वहां बड़ा महादेव पुराना है गाय आती थी महादेव जी के ऊपर दूध की धार करके चली जाती थी अपना अरविंद ब्राह्मण इधर ही है ना हाँ तो उसने सुरेश की बुद्धि भ्रमित कर दी तो कर्म कांड अरविंद कहाँ है हाजिरी में बोलने में पाप नहीं लगता हाँ। मेरा सत्संग पूरा हुआ मेरे को तो पूछ कर जाना था सुरेश बोलता है हम नहीं जगह जाते मैं के यही अरविंद ब्राह्मण आया आज आजा इधर आ जा तेरी कथा करे तेरे सामने तो अपने कर्म एम ए पड़े हैं कर्म कांड करते यज्ञ हो भवन इधर राजा इधर आके बैठ आगे ये अरविंद ब्राह्मण इधर राजा आगे तो ये कर्म कांड का थोड़ा बहुत जानकार है तो इन्होंने महिमा बता दी सुरेश को कि कहा पर राजस्थान में डरपुर हाँ डूंगरपुर में प्राचीन महादेव का मंदिर है और वहाँ एकांत में है प्राचीन है ऐसा वैसा और शिवजी के ऊपर गाय आती थी दूध की धार करके जाती थी तो सुरेश ने मेरे को संदेश भेजा कि बापू भले पुष कर जाए मैं प्राचीन मंदिर है उधर जरा पूजा बूजा करने जाता हूँ मैंने कहा अभी तो चल पुष्कर फिर जाना पुष्कर आए तो दूसरे दिन सत्संग में मैंने टाइट किया कि मूर्ख शिव जी के ऊपर गाय दूध की धार करने आती थी ब्राह्मण ने तो देखा नहीं सुना हुआ है तुमने देखा क्या गाय धार करती है? जिसने सुनाया उसने सुना उसने सुना हुआ लेकिन ये बात सत्य भी हो तो भी क्या हो गया प्राचीन होगा तो 2000, 5000 साल पहले होगा और क्या होगा हा? प्राचीन में 10000 साल पहले होगा और क्या होगा लेकिन तुम्हारा आत्मा तुम कितने प्राचीन हो सृष्टि नहीं थी तब भी के तुम हो ये प्राचीन है वो प्राचीन है ऐसे करके क्यों उलझ रहे हो क्यों अपने आत्मा का घात करके बेवकूफ कहेंगे तुम्हारे से बड़ा कोई प्राचीन है तो लाओ ब्रह्मा विष्णु महेश की अरबों खरबों वर्ष आयुष है उससे भी पहले तुम प्राचीन हो तो किधर किधर भटकोगे हे प्राचीन है वो प्राचीन है वो प्राचीन है तुम्हारा आत्मदेव इतना प्राचीन है कि सूरज भी बाद में हुआ विष्णु भी बाद में हुए शिवजी भी बाद में हुए तुम इतने प्राचीन हो तो उधर तो जाते नहीं मूर्ख ओ गायन है शिव के ऊपर दूध की धार की ये तो सुने सुनाये में भटक रहे हो तुम तो अभी हो मौजूद डरपुर में पूरा डूंगरपुर है अपना आश्रम भी है अब उतना प्राचीन मंदिर है तो डूंगरपुर के लोगों का कल्याण हो गया कि तू धक्के खाने उधर जाएगा वो तो प्राचीन मंदिर का पुजारी भी तो होगा आसपास के पड़ोसी भी होंगे तो तुम धक्के खाके उधर क्या जाके लोगे थोड़ी बुद्धि तो खोलो अपना समझ के थोड़ा टाइट करते ना तो फिर सहा नहीं जाता बिचारों शेर सिंह तो सब बनना चाहते है लेकिन शेर का चित्र खुदवाने में बहुत सुई लगती है तो बोले नहीं नहीं शेर की पूछ ही लगा दो शेर की कमर पतली होती है खींचो मतलब पतली कमर तो कमर को खींचते बोले अच्छा तो अरे क्या क्या करते है? बोले शेर का पूछ खींचता अरे बोले जिसकी कमर नहीं उसका पूछ बनाने की क्या जरूरत है चलो भाई पैसे दोगे तुम ये क्या करे <laughs> क्या करे बोले शेर का पैर का पंजा बोले जिसकी कमर नहीं जिसकी पूंछ नहीं उसका पंजा बनाने की क्या जरूरत है फ्री और जगह सुई लगा <laughs> क्या कर रहे बोले शेर का जरा खाली चेहरा ही चेहरा बना देता हूँ उसका कान उसकी आंखे बोले पूंछ नहीं कमर नहीं तो कान और आंखे बना दे उसने मार दिया जूता मुंह पे हराही शेर सिंह कहलाता है जरा सा सुई तो सह नहीं सकता हूं शेर सिंह कहलाता है बाप जी कहलाता है कन्यार तू जरा सा तो गुरु की तो सुई नहीं सह सकता गढ़ाई का शेर सिंह का तो, तो क्या उसने अपनी सुई ठिकाने रख दी ये रामतीर्थ ने अपने प्रवचन में कहा किसी ने कह दिया शेर सिंह शेर सिंह काहे का शेर सिंह तू तो गिदड़ है बोले नहीं मैं शेर सिंह हूँ बोले शेर सिंह तू कैसे माने घर कहीं लिखा है छपा है वो नहीं हरी सियाह से मेरे हाथ में हनुमान छपा बचपन में छपा है तो निशान कहीं जाता नहीं तो वो चला गया शेर छपवाने को वो <laughs> तो नक्शी काम करते ना हाथ पर जो ओम छापते शेर तो छापते सुई तो सह नहीं सकते और शेर छपवाने चले ऐसे ही घराई तो सह नहीं सकते और भगवान बनने चले आ तो प्रसिद्ध होने चले हवा थोड़ा टाचनी लगेगी शिला में से भगवान बनेगा मूर्ति बनेगी तो पहले तो शिला को सहना पड़ता है मिट्टी को रोनने का कुम्हार की तक पिटाई घुटाई सहनी पड़ती तभी मिट्टी घड़ा बनेगी ऐसे ही साधक पर जब गुरु रहमत करते तभी घड़ाई करते घड़ाई करी तो चल मेरे भैया सुमन तो जो घड़ाई से दूर भागते हैं वो अपने आप के बड़े भारी दुश्मन साबित होते हैं लेकिन समय निकल जाता है फिर पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं लगता ऐसे लोग फिर आखिरी में आत्महत्या के कगार में चले जाते हैं ऐसा भी कईयों को मैंने देखा आत्महत्या की कगार पे या तो फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते इतना गिरते गिरते गिरते गिरते जाते हैं कि फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते ऐसी मर जाते हैं ऐसे लोगों को भी मैंने देखा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे आत्महत्या करके मर गए गिरते है ना आदमी उस समय इतना लपसणी में फिसलने का मजा आता है लेकिन फिसलते फिसलते ऐसे दूर चले जाते हैं कि उठने का फिर कोई वश नहीं चलता पाते या तो अब क्या कहें कैसी कैसी दशा में बिचारे चले जाते हैं तकदीर न कैसा डोह करे सुनने वाले सुनते होंगे वापस ध्यान से सुनेंगे तकदीर न कैसा डोह करे शलकेर गुरुन खां थे न परे मुश्किल आए धार थियण जण पल पल आये जहर पियण और अकल मारी जाती जब गुरुओं से दूर होकर आदमी सोचता है न तो अकल मारी जाती और निर्णय ऐसे होते मानो बस हम अब बहुत सुखी हो रहे हैं, बहुत उन्नत हो रहे हैं। पतन के तरफ जा रहे हैं लेकिन लगेगा कि हमारा बड़ा उत्थान हो रहा है ऐसी मती मारी जाती है भगवान आपको पकड़ के नर्क में नहीं ले जाएंगे या देवता पकड़ के स्वर्ग में नहीं ले जाते आप जब मनमानी करते हो या कपट करते हो तो आपकी मती हर लेता है देवता फिर निर्णय ऐसे करवाता है कि जिससे आप गिरते चले जाओ और आप ईमानदारी और सच्चाई से या कुछ तो गुरु टोकते रोकते और पश्चात करके सावधान होते हो तो आपकी मती को देव ऐसा करता कि फिर आप गुरु की नजरों में समाज की नजरों में अपने आप की नजरों में उन्नत हो जाओ नहीं तो अपनी नजरों से ही गिरा देगा वो देव गुरु से जब धोखा करोगे मनमानी करोगे तो आप अपनी नजरों से ही गिर जाओगे और अपनी नजरों से गिरा आदमी तो उसको कोई उठाने वाला नहीं मिलता और अहंकार के बल से आप उठना चाहोगे तो मैं लंकापति रावण हूं यही रट रहेगी मरते समय है जरा श्री राम जी के पास जाओ सुलोचना तो वह है कुसंग में फिसलना या खुशामद खोर या टिफिन वालों के पास या घर बैठे फिल्म की कैसेट दे जाए उनकी चाटुकारी तो बहुत अच्छी लगेगी गढ़ाई बहुत बुरी लगती एकांत में जाएंगे अब एकांत में आप हिमालय गए हो कि किसी फ्लैट में घुस गए हो फ्लैट में घुस गए हो तो वहाँ माइया पहले रही थी अभी भले खाली हो लेकिन वो एमसी का प्रभाव रहेगा वहाँ उनके कमरों में मासिक धर्म का प्रभाव रहेगा किसी का भी फ्लैट हो चाहे वो परिवार वाले अभी नहीं रहते लेकिन एमसी का प्रभाव रहेगा राजद्वेश का प्रभाव रहेगा संसार के चिंतन का प्रभाव रहेगा उस प्लेट में वापिस कितना भी तुम कुछ करो हिमालय का अपना प्रभाव है गुरु की हाजरी का अपना प्रभाव है पर एकांत में फ्लैट का अपना प्रभाव है न चाहते हुए भी जरा सा भक्ति तो गुरु जी आप ही की करूंगा भक्ति मेरी करते हो के गुलाम की करते हो तो भगवान जाने हमारी भक्ति करने वाला हमारे से दूर जा नहीं सकते हमारी अवज्ञा नहीं कर सकता हमको धोखा नहीं दे सकता हमारी भक्ति करने वाला बोल दे भक्ति तो गुरु जी की करता हूं बोलता रहे तू मेरी भक्ति करता तो मेरे से तू धोखा दे कर सकता है क्या मेरे से दूर जा सकता है क्या मेरे सिद्धांत कर तू गला घोंट सकता है क्या नालायक ना ना मेरी भक्ति का तार, मेरे गल सिद्धांत का बोले मैं गांधी जी को तो मानता हूँ लेकिन गांधीवाद को नहीं मानता हूँ ऐसा कोई वक्ता था पुरो काल में मैं गांधी जी को तो मानता हूँ गांधी के सिद्धांत को नहीं मानता तो खास गांधी को मानता है तो आराम को गांधीवादी जो है न उनको मोड़ने के लिए अपना चेला बनाने के लिए बोले गांधी जी तो आदमी अच्छे थे लेकिन मैं गांधीवाद को नहीं मानता फिर वो अपनी व्याख्या करेगा अपना सेख बकारेगा और प्रोफेसर था प्रोफेसर में से धर्म गुरु बन गया तो कुछ तो चालबाजी करेगा तभी लोग अपने फंसेगे तो लोगों को फंसाने की बात है अब गुरु को भी फंसाने की बात है गुरू जी भक्ति कहीं भी रहूंगा भक्ति तो आप ही की करूंगा और आप तो सर्वत्र हैं वापस कब वापस आएंगे कोई पता नहीं वापस कब वापिस जाएंगे कहा कोई पता नहीं तकदीर तो किसी से धोखा नहीं करना तू तो रुपया छीन लेना गहने गांठे छीन लेना लेकिन मती मत छीनना म छीन ली कहीं का नहीं रहता आदमी ये प्रार्थना